मंडल ब्राह्मणोपनिषद चतुर्थम ब्राह्मण प्रथम खंड अथवल्को मंडल पुरुष व्योम पंचकक्षण विस्तृा ब्रूहित इसके बाद ऋषि याज्ञवल्क ने मंडल पुरुष सूर्य मंडल स्थित पुरुष से प्रश्न किया कि अब आप मुझे आकाश पञ्चक का लक्षण सविस्तार बताएं सहोवाचाकाशकाश इति सूर्याकाशकाशवती उन्होंने कहा कि आकाश के पांच प्रकार हैं आकाश पराकाश महाकाश सूर्याकाश और परमाकाश सबायाभ्यंधकार सबायाभ्य सदृश पर सभाजाभ्यंतरे परिमित्युतिभम तत्व महाकाशम सभाजाभ्य सूर्यनिभम सूर्याकाशम अनिर्वचनीय ज्योतिसर्व्यापक निरशयानंद पर जो बाहर और भीतर के अंधकार में है वह आकाश है जो बाहर और भीतर से कालाग्निदृश है वह पराकाश है जो बाहर और अंदर से अपरिमित कांति के समान है वह तत्व महाकाश है जो बाहर और भीतर से सूर्य सज्जित है वह सूर्य सूर्याकाश है तथा जो अनिर्वचनीय ज्योति वाला सर्वव्यापक और अतिशय आनंद के लक्षण से युक्त है वह परमाकाश है एवं तत् दर्शनात् तत्पो भवती इस प्रकार मनुष्य जिस जिस लक्ष्य का दर्शन करता है वह उसी उसी की तरह हो जाता है नवचक्रम ष आधारम त्रिलक्षम व्योम पंचकम समृगे तीसोगी नाम भवेत जो नौ चक्र नवचक्र चक्र तथा तालु आकाश एवं भूचक्र षण आधार मूलाधार आदि षड आधार त्रिलक्ष्य अंतरलक्ष बहिलक्ष्य एवं मंडल लक्ष। और व्योम पंचक आकाश पराकाश महाकाश सूर्याकाश और परमाकाश को सम्यक प्रकार से नहीं जानता है वह नाम मात्र का योगी है अर्थात योगी को इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है पंचम ब्राह्मणम प्रथम खंड मनो विषय मनोबंधा मुक्तये भवति सविषय मन बंधन का और निर्विषय मन मुक्ति का कारण होता है अतः जगत चित्त गोचरं तदेव चित्त निराश्रय मन्यवस्था परिपक्व लय योग्यम अतः समस्त जगत चित्त गोचर है वही चित्त यदि निराश्रय हो जाए तो मन उन्मनी अवस्था से परिपक्व होकर ईश्वर में लय होने योग्य बन जाता है तल्लयम् परिपूर्णे मयी सम्यसेत मनोलय कारण अहमे इस लय का परिपूर्ण मैं में अभ्यास करना चाहिए क्योंकि मनोलय का कारण मैं ही हूँ अनाहत तस्य शब्द तस्य से तब्देशनि ध्वनिरंतर्गत ज्योतिर्ज्योतिरतर्गत मन अनाहत शब्द और उस शब्द के अंदर जो ध्वनि होती है उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति रहती है और ज्योति के अंतर्गत मन होता है जन्मस्त्री जगत श्रेष्ठ स्थिति व्यसन कर्म के तन्मनोविल जाति तद विष्णु परम पदम जो मंत्र जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार रूप कर्म संपादन करता है वही मन जिसमें विलय होता है वह विष्णु का परम पद है तलयात शुद्धा दैत सिद्धिभाव परम तत्व विष्णु के परम पद में लय होने से शुद्ध अद्वैत तत्व की सिद्धि होती है क्योंकि उसमें भेद का अभाव रहता है यही परम तत्व है स तद्यों बालोन्मत्चव जड़ वृद्ध्यालोकमाचरीत इस परम तत्व को जानने वाला बालकवत उन्मत्वत्त या पिशातव वृत्ति से लोक अर्थात संसार में आचरण करता है एवं अमनस्काभ्यासेन्यक्तिरल्प मुद्रपुरी सहित भोजन दृढ़ांगा जाड्य निद्रा दिग्वायुचलनाभावाद्रम्हत्तना ज्यादा शुक्न स्वरूप सिद्धिर्भवती इस प्रकार अनमानस स्थिति के अभ्यास से नित्य तृप्ति का अनुभव होने लगता है मल मूत्र की मात्रा भी अल्प हो जाती है तथा स्वल्प आहार से काम चल जाता है अंगों में दृढ़ता आ जाती है शरीर में जड़ता नहीं रहती निद्रा नेत्र आँख छपकने वायु अर्थात श्वास की चंचल गति समाप्त हो जाती है जिसके फलस्वरूप ब्रह्म दर्शन तथा अज्ञात सुखमय स्वरूप की सिद्धि हो जाती है एवं चिसित ब्रह्मा मृतपानन परायणसौ सन्यासी परमहंस अवधू तदर्शन सकल जगत्पितोपी तत मुक्त तत्कुमेकोत्तरशत पितृजायाजापत्यवर्ग च भवति भवतीषद इस प्रकार दीर्घकाल तक समाधि की स्थिति के अभ्यास से उत्पन्न ब्रह्मा मृतपान करने में परायण रहता हुआ सन्यासी अवधूत हो जाता है उसके दर्शन से संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है उसकी सेवा में पारायण रहने वाला अज्ञानी भी बंधन से मुक्त हो जाता है वह अपने कुल की 101 सौ तार देता है उसके माता पिता पत्नी और संतति वर्ग भी मुक्त हो जाते हैं ऐसा यह उपनिषद है। ओम उपनषं पूर्णवद पूर्णमद पूर्णापूर्णमद पूर्णश् पूर्णमाताय पूर्णमेवशिष्य ओं शातिशा शाति हरि इति मंडल ब्राह्मणोपन स